रापीड नटवर वपु कर्णयो कर्णिक बिभ्र स कनक कपिशम बईजयती जमाला रंध्र णो रधर सुधया पूरयन गोपबृ दई बृंद्यम स्वप रमण गीतकीर्ति अहो वकीयं कालकु जिघार शायद्यसाध्वि लेभे गति धातुचिता तोण्यं तंबादयालुम शरणं ब्रजे रसोया परमानंद एक विधाय सदा श्रीराधकृष्ण तस्यै तस्म नमो नमः नम कमलन भम कमल लिने नम कमल पद नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्म विदधात् पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्विवत्मु प्रकाशम मुमह प्रपद्ये बृंदारक वृंद ब्रिंद आनंदकंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भज हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों का समाधान करना है तदर्थ मैंने आप लोगों को बताया कि इन दोनों प्रश्नों का समाधान न मनुष्यों से हो सकता है न देवताओं से हो सकता है न प्रत्यक्ष प्रमाण से हो सकता है न अनुमान प्रमाण से हो सकता है अतय शब्द प्रमाण की शरणागति करनी होगी शब्द प्रमाण में दो प्रकार के ग्रंथ आते हैं एक विनिर्गत ग्रंथ और एक स्मृत ग्रंथ तो विनिर्गत ग्रंथ तो वेद है वेद को किसी ने बनाया नहीं कहते हैं भगवान ने बनाया नहीं न अनादि हैं जैसे भगवान अनादि हैं, ऐसे ही वेद भी अनादि हैं भगवान के द्वारा प्रकट होते हैं इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि ये पौरुषेय भी हैं वस्तुत अपौरुषेय होते हैं भेद प्रकट करना तो एक ऐसी बात है जैसे हम किसी मक्खी को पकड़े रहे और बच्चों को बेवकूफ बनावे देखो हम जादू बताते हैं मक्खी बना दे ए बना दिया तो तो प्रकट किया है बनाया नहीं इसलिए वेद अप्य हैं अनादि हैं, हैं। भगवान ने उद्धव से कहा था ना भागवत में काले न नष्टा प्रलय बाणीय वेद संगीता नयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यदात्मका 11, 14, 3, तो भगवान प्रकट करते हैं इसलिए यह विर्गत ग्रंथ कहलाता है और स्मृत ग्रंथ कहते हैं जो सिद्ध महापुरुषों के श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ महारसिकों के द्वारा स्मरण करके अनुभव युक्त हो करके ग्रंथ बनाए जाते हैं अनुभव हो ये शब्द याद रखना देखो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है श्रीमद् भागवत इसके लिए नारद जी ने वेद व्यास से कहा था पहले भक्ति करो और भगवान के दर्शन करो श्री कृष्ण के उसके बाद लिखना आज्ञा माना अपरुषम पूर्व माया च यदाश्रया यया सम्मो जीव एक सात चार एक सात पाँच भक्ति किया और भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन किए माया के भी तीनों तत्त्वों का दर्शन किया फिर भागवत की रचना की ये स्मृत ग्रंथ है स्मृति कहते हैं इसीलिए गीता आदि को स्मरण करके अपनी जेब से कुछ नहीं दिखा स्मरण करके वेदों के सिद्धांतों को उपनिषदों के सिद्धांतों को जो महापुरुष लोग ग्रंथ लिखते हैं वह स्मृत ग्रंथ है तो इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर सिद्ध करना होगा मैं कौन मेरा कौन पहले वेदों में चलिए वेदों में चार प्रकार की ऋचाए हैं अभेदादिनी भेद वादिनी निर्गुण वादिनी सगुण वादिनी अभेदादिनी जो एक तत्व को बताती हैं पुरुख ए वे दगम सर्वम जद भूतम जज्यम पुरुष सूक्त का दूसरा मंत्र श्वेताशतरोपनिषद भी ये मंत्र है तीन पंद्रह सुबालोपनिष भी ये मंत्र है छ सात सब भगवान है और कुछ है ही नहीं ईशावास्य मिदम सर्वम यथ किंच जगत ईशावास्योपनिषद जगत्य। का पहला मंत्र भागवत ने भी कह दिया आत्मावास्य मिदम सर्वम सब आत्मा है आत्मा माने परमात्मा आठ एक दस एको एकोरुद्रो नित्थलोकाशत ईशनी भी श्वेताचतरोपनिषत्तीन दोको हवैनारायण आसीत न ब्रह्म ने शा न चतुर्वेदोपनिषत्ला मंत्र एक सदिप्रा बहुधा बदंत ऋग्वेद एकम संतम बहुधा कल्प सारे वेद मंत्र हैं अभेद वादि मंत्र सब कुछ ब्रह्म है वासुदेव सर्वि समात्मा सुर्लभ तत्व छांदोगपनिषद छ आठ सात अहम ब्रह्म एक चार दस और इसी प्रकार भी तमाम है सर्वाजीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन हंसो ब्राह्म्यते ब्रह्मचक्रे पृथ्वात्मा प्रेरितरंच श्वेता चतरोपनिषद ये नारद को परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है नौ पाँच संयुक्त में तत्म क्षर चा व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वीश अनीषात्मा बध्यते भोक्तृभाव मुच्यते सर्वपाश्वेता चतरोपनिषद नारद परिब्राज को पिषद् भी ये मंत्र है नौ सात त्रिभोगात्मा विश्व रूपो यता त्रयम जदा बिंदते ब्रह्म तीन तत्व है जी आज अज आज अजमान भगवान श्री कृष्ण अजमाने हम लोग और अजा माने माया एक नौ ये मंत्र नारद परिभ्राज को पिषदी नौ आठ क्षरम प्रधान अमृता क्षरम आत्मा देव एक तस्यानाजना तत्व भाव भूयश अन्ते भूयस्यान्ते माया निवृत्ति एक क्षर एक अक्षर एक क्षराक्षरा तीत क्षराक्षरा अधिस भगवान ब्रह्मजीव माया तीन तत्व होते हैं एक दस श्वेता ये नारद परिभ्राज को पिषद में भी मंत्र है नौ नौ एक तेयम निवास नापरम वेदित सर्वं प्रोक्तं रोक्त ब्रह्म में श्वेताशुतरोपनिषदारह नारद परिव्रजुकोपनिषद नौ ग्यारह तीन तत्व होते हैं एक भोक्ता एक भोग्य एक प्रेरक भोक्ता मैं, जीव भोग्य माया प्रेरक श्री कृष्ण ऐसा है कणो वेद मंत्र हैं जो कहते हैं तीन तत्व हैं इसमें एक जड़ है मायाम तु प्रकृतिं विद्यान माइनम तु महेश्वरम श्वेता चतुरोपरिषद अरे गीता तो आप लोग पढ़ते रहते भूमिरा पोन लो वायु मनो बुद्धि अहंकार अपने जमित प्रकृति विदि में महाबा येदम धार्य जगत सात चार सात पांच श्री कृष्ण की दो शक्तियां हैं एक का नाम परा एक का नाम अपरा परा माने उत्कृष्ट जीव अपरा मे निकृष्ट जड़ माया इन दोनों का अध्यक्ष है एक जिसको हम भगवान परमात्मा ईश्वर कृष्ण आदि कहते हैं ये तीन तत्व होते हैं द्वा सुपर्णा सुजा सखाया समानम वृक्षम पर जाते चार छे श्वेताशुत उपनिषद ये दो पक्षी हमारे अंतःकरण में रहते हैं एक हम एक हमारा बाप हमारा पालक हम उसके बालक हैं दोनों एक जगह रहते हैं इनका सात संबंध साबंध सख्य संबंध सायुज चार चार संबंध है पुरुषों निमग्नो निशे आशोचित मुह्यमाना जुष्टम जदा पश्चात मस्त मेहमान मिति भीत तो कहा चार सात श्वेता चुतरोपनिषद ये दो पक्षी रहते हैं शंकराचार्य ने भी मान लिया छाया तपो ब्रह्म विदो बदंत एक तीन एक कठोपनिषद जो छाया लिखा है ना वेद में ये जीव है अपने भाषण में लिखा तो जीव ब्रह्म माया तीन तत्व भी वेदों में अनेक मंत्रों में बताई गई है ऋचाओ में और अभेद भी और निर्गुण भी सगुण भी सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म त्रिपाद विभूत नारायणोपनिषद का पहला मंत्र अरे ये कहीं वेद मंत्र में दोनों प्रकार की ऋचाए अपहत पापमा बिजरो विमृतुरशो को बिज गो पिपाशा सत्य काम सत्य भगवान के आठ गुण बताए गए हैं आठ एक पांच छादोग्योपनिषद इन आठ गुणों में गुण तो बताए गए निर्गुण के अपहत पापमा बिजरो को बीजा पिपाशा और दो गुण बताए गए सगुण सत्य काम भगवान सत्य संकल्प है ओ संकल्पा देवास्त पितर समुष्ट भगवान की अनंत परिभाषाएं हैं लेकिन एक परिभाषा सर्वोत्कृष्ट है जो किसी जीव पर लागू नहीं हो सकती जीव भगवान को पा लेता है और आठ गुण भी भगवान दे देते हैं ये जो मैं बता रहा हूं इसलिए ये भी कह देते हैं ब्रह्म विद ब्रह्म युभवती तस्वी तजने भेदा भावात नारद जी ने भी कहा इकतालीसवें सूत्र में जान तुम ही होई जाई लेकिन वेदांत में दो सूत्र बना दिए गए जगत व्यापार बर्जम संसार को बनाना आदि ये किसी महापुरुष को नहीं देते भगवान स्वयं करते भोगमात्र साम्य लिंगाच चार चार सत्रह चार चार इक्कीस ब्रह्म सूत्र इसमें भगवान वेद व्यास ने लिखा ये अपना ज्ञान अपना आनंद अपना जीवन ये सच्चिदानंद तो भगवान दे देते हैं अपने भक्त को अपने लोक में रहो अनंत काल तक नित्य ज्ञान युक्त नित्यानंद युक्त लेकिन सृष्टि आज मैं करूंगा भगवान की परिभाषा पूछा भ्रगुर वै वारुण ही वरुणम पितरमोपसार अधि ही भगवो ब्रह्म तैतरियोपनिषपने भृगु ने अपने पिता वरुण से पूछा आप ब्रह्म ज्ञानी है बताइए ब्रह्म की परिभाषा क्या है ऐसी परिभाषा बताइए जो केवल ब्रह्म की हो और किसी पर लागू ना हो मुस्कुराए उन्होंने कहा यो तो वाई मानी भूतानी जायंत ये न जाता जीवंत त्रिज्ञाव तैतरी उपनिषद तीन एक जिससे संसार प्रकट होता है पैदा होता है जायन्ते और जिससे रक्षा होती है और ये संसार अंत में जिसमें लय हो जाता है प्रलय में उसका नाम ब्रह्म फिर पूछा वो कैसा है उन्होंने कहा ये नहीं बताया जा सकता साधना करो साधना करने गए लौट के आए तो कहते हैं हम समझ गए क्या समझ गए अन्नम ब्रह्मेत बेजानात अन्नाथ देव कल बीमारी भूतानी जाए अंत अन्न ब्रह्म है ने कहा तुम गधे हो कुछ नहीं जाने फिर जाओ साधना करो फिर गए लौट के आए उन्होंने कहा आप समझ गए क्या प्राणो ब्रह्म बेजानात प्राणा देव कल भूतानि भूतानी जायते फिर जाओ मनो ब्रह्म बेजानात मन ब्रह्म ना ना विज्ञानम ब्रह्मे की बेजानात आत्मा को का नुम नहीं समझे आत्मा ब्रह्म नहीं है ये तो अंश है ब्रह्म का फिर गए लौट के आए अब समझे क्या आनंदो ब्रह्मेदी बेजानात आनंदात देव भूतानि भूता आनंदे न जाता जीवंती आनंदम प्रयती छोपिषद आप समझ गए वो श्री कृष्ण का दूसरा नाम है आनंद चाहे श्री कृष्ण को ब्रह्म को परमात्मा को भगवान कहो आनंद कहो और हम उसके अंश हैं श्वा भूतान त्रिपाद्यामृत भी पुरुषुक्त का तीसरा और ये त्रिपाद भूष नारायण उपनिषद में भी मंत्र है चार एक सब जितने भूत हैं जीव हैं सब भगवान के अंश हैं भागवत ने बड़ा सुंदर लिखा स्वकृत पुरे स्वमी स्विंतर संरणम तव पुरुषम बदंतलोतम दस सत्तासी बीस सब जीव उसके अंश हैं अंश हैं अरे नहीं भगवान के भी कई टुकड़े होते पूर्ण मदह पूर्ण मदम पूर्णा पूर्ण मुद्दे बृहदारण्य को उपनिषद कह रहा है पांच एक एक अनंत से अनंत निकालो अनंत बचता है उसके टुकड़े उकड़े नहीं होते नहीं नम छिंद शस्त्राणी नहीं नम धाति पाव का न न शोषय तिमारुता अच्छेद्यो यदाह येद्यो शोष्य बच ऐसा है, है, है गीता अखंड अंश है ये तो आप कहते हैं ना हाँ हंस तो है विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता क्षेत्र तथा परा अविद्या कर्मसंज्ञान्या संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्य भगवान की तीन प्रमुख शक्तियाँ हैं एक पराशक्ति जीव शक्ति एक माया शक्ति तो पराशक्ति तो उनकी योग माया है वो पर्सनल पावर है और जीव शक्ति उनकी तटस्थ शक्ति है उसके हम अंश हैं इसलिए माया ने हमारे ऊपर अधिकार कर रखा है अगर हम पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश होते तो स्वरूप शक्ति से गवर्न होते फिर माया की हिम्मत न पड़ती भगवान के सामने माया खड़ी नहीं हो सकती इक्ष दो पांच तेरा भागवत माया मयापरितभुमुखे च विलजमा दो सात सैतालीस भागवत मादस्त चिछक्या कबल्ये स्थित आत्मनि एक सात तेईस भागवत <coughs> स्वते जसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाह भगवंतमी मही दस भगवान की जो स्वरूप शक्ति है पराशक्ति योग माया उसके आगे वो खड़ी नहीं हो सकती माया धाम ना सदा निरस्त तो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के हम अंश हैं और शक्ति होने के कारण अंश कहे जाते हैं टुकड़े नहीं होते बोलते हैं ऐसा यथाग्ने छुद्रा विस्लुंगा ब्युच्चरंतीमादात्मन आत्मन सर्वाणी भूतानी ब्युच्चरंति एक बीस बृहदारण्य को उपनिषद वेद कह रहा है जैसे बहुत बड़े अग्नि के गोले से चिनगारिया निकलती है ऐसे उस महाचेतन चेतन श्री कृष्ण से हम लोग निकले हैं निकले हैं बने नहीं श्री कृष्ण हमसे सीनियर नहीं है एक बात में मुकाबला है हम कर सकते हैं उनका ये जो कहते हैं अभेद है भगवान से इस मामले में है वो भी अनादि हम भी अनादि ज्ञा जऊ द्वा बजाऊ वो भी अज है लेकिन सर्वज्ञ है हम भी आजा है लेकिन आज्ञ है और वो भी चेतन है हम भी चेतन है उसके भी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि है हमारे भी है जी घटानाम तो निर्मातुष त्रिभुवन विधातुष्ठ कला घड़े का बनाने वाला कुमार कहता है देखो हम पचासों प्रकार के बर्तन बनाते हैं मिट्टी से है हाँ? तो फिर हमको भी ब्रह्मा कहा जाए अरे ब्रह्मा जरा अच्छे ढंग से बनाता है चौरासी लाख प्रकार के दे तो ये तो ऐसा है कि कोई छोटे क्लास का विद्यार्थी होता है कोई बड़े क्लास का आप क्या करते हैं हम स्टूडेंट है आप हम भी स्टूडेंट है आप किस क्लास में है एम में आप दर्जा एक में <laughs> तो वो चेतन हम चेतन वो नित्य अनादि सनातन ममान शो जीवलोके जीवभूत भूत सनातना स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं पंद्रह सात गीता में भागवत ने कहा नघट उद्भव प्रकृति पुरुष पुरुष यो रजयो हो दस सत्तासी इकतीस पुरुष और प्रकृति माने जीव माया दोनों अनाज है भगवान ने बनाया नहीं भगवान नष्ट भी नहीं कर सकते चैलेंज है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता दो सोलह गीता जो सत्ता है वो पहले थी आगे रहेगी माया को भी नहीं मार सकते श्री कृष्ण भगा सकते हैं हमारे ऊपर से अगर मार दे तो सब मायातीत हो जाए फिर तो छुट्टी मिले अरे भाई एक डाकू सबको तंग करता है उसको गोली मार दो आराम से सोएंगे ना नो तो भगवान की परिभाषा है जो संसार को बनावे प्रकट करे लेकिन कैसे सूर्या चंद्र मधाता यथा पूर्व कल्पयत नारायणोपनिषद ब्रह्मा से कहा भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि करो ससर्दम सपूर्वत जैसे पहले थी वैसे ही प्लस माइनस नहीं भोले भाले लोग कहते हैं ना एक को कु बना दिया एक को गो आदमी बना दिया एक को सुंदर एक को क्रूप एक को बड़े आदमी के घर में पैदा हुआ एक नरक का कीड़ा बना हुआ है अरे भगवान ने नहीं बना दिया यथा पूर्व प्रजास्त्र जब भागवत तीन नौ तैतालीस ब्रह्मा से भगवान ने कहा जैसे संसार पहले था ठीक उसी उसी पूर्व कर्म के अनुसार वेदांत में भी कह दिया वैषम नैर्घे न सापेक्ष न कर्मा विभागा दि चेन न अनादित्वात दो एक चौतीस दो एक पैतीस वेदांत सूत्र भगवान मैं विषम दर्शित्व नहीं है भगवान कोई ऐसे पागल नहीं है एक को ये बना दिया एक को बना दिया उसके पूर्व कर्म के अनुसार ही संसार प्रकट किया है प्रकट किया है हम लोगों को भी बनाया नहीं जन्म हुआ है ना हमारा हां भगवान का अवतार होता है नहीं नहीं हमारा भी जन्म है उनका भी जन्म है जी जन्म शब्द का अर्थ आप लोग जरा पूछना किसी पंडित जी से तो जनी प्रादुर्भावे धातु होती है एक जनी प्रादुर्भावे प्रकट होना प्रादुर्भाव माने नव निर्माण नहीं प्रकट हुआ जो मां के पेट में बच्चा था वो प्रकट हुआ तो प्रकट हुआ का मतलब पहले से है इसीलिए भगवान ने गीता में कहा अर्जुन जन्म कर्म चम्मे दिव्यम मेरे जन्म होते हैं बहुन में व्यतीतान जन्मान तव चार्जुन अर्जुन तेरे भी अनंत जन्म बीत चुके जन्म शब्द है और मेरे भी चार पांच गीता लेकिन मेरे जन्म दिव्य है और तेरे जन्म प्राकृत है मैं जेल में आता हूं अपनी इच्छा से और तू कैदी बनकर लाया जाता है इतना सातर है अजोपि सन्नभत्मा भूतानाश्वरो सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामी जुगे युगे यदा यदा धर्म भारत ज्ञाभारभ्युत्थनम धर्मस्थात्म सृजा्य हम पित्राणा साधूना चार छ चार सात चार आठ गीता भगवान ने तो भागवत ने कहा उनसे पूछा कि आपके कितने अवतार हुए हैं कोई कहता है दस करते कृत्य कृष्णाए तो बन भागवत कहती है बाईस कोई कहता है चौबीस कोई कहता है पच्चीस भागवत ने कहा गया अवतारा है संख्या अरे अनंत अवतार हो चुके बाईस पच्चीस नहीं जन्म कर्माधा नि सहस्रशा न शक्य नु संख्या मनंत मयापी दस इक्यावन सैतीस भागवत अनंत अवतार हो चुके मेरे मैं भी नहीं बता सकता कितने तो और कौन बताएगा ये तो थोड़े से अवतार बता दिए हैं जीवों के कल्याण के लिए ये जो भागवत है या कोई ग्रंथ है तो एक समुद्र का बूंद भी नहीं है हरि अनंत हरी कथा अनता भगवान की कोई चीज लिमिटेड नहीं होती अनंत नाम अनंत गुण अनंत लीला अनंत धाम अनंत संत अनंत ब्रह्मांड सब सामान उनका अनंत होता है संख्या चेत रजसा मस्ती विश्वा नाम कदाचन जो व अनंत गुणान सत बाल बुद्धि ग्यारह चार दो भागवत जो भगवान के श्री कृष्ण के गुणों की संख्या करे इतने लिखे गुण लिखे हैं चौसठ गुण भक्त रसा मृत सिंधु वगैरह में ये क्या है वो बाल बुद्धि वो बच्चा है जो कहता है इतने गुण अनंत हैं गुणात्मनस्ते गुणान बीमा तुम का ईशिरे कौन समर्थ है उनके गुणों को गिनने में नान गुणा नाम गुणस्य जगमु जग मु एक अठारह चौदह भागवत अनंत गुण है अनंत नाम है अनंत नाम रूपा है सब जानते हैं खम ब्रह्म खम ब्रह्म एका, खा अकारो वासुदेवा भगवान के नाम है। अरे बताओ यशोदा सोता मैया ने कभी कृष्णाय नमः कहा है क्या ओ कनुआ इधर ओ बलुआ कहाँ गया <laughs> वो तो भाव ग्राह्य मनी डाख्यम भावा भाव करम शिवम श्वेता चतुरोपनिषद पांच चौदह वो ये सब पंडिताई नहीं देखते भगवान वो तो प्रेम देखते तो वेद में चार प्रकार के मंत्र है और देखने में सुनने में पढ़ने में विरोधी लगते हैं लेकिन ऐसा नहीं है वो सब सही है उनका समन्वय केवल भगवान कर सकते हैं या शुद्ध महापुरुष हा नारायण साक्षात वेद व्यास का चैलेंज है वेद भगवान के स्वरूप हैं वेद से तत्र मुह्यंती सूरव अरे ब्रह्मा नहीं समझ सका बिचारा आ, तेने ब्रह्म हृदय आदि कब मुहय इसीलिए वेद कहता है तद विज्ञान स गुरुमे वागछेत समित श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम एक दो बारह मुंडकोपनिषद आचार्य जवान पुरुषो ही वेद छांदोगपनिषद छा चौदाह दो उत्तिष्ठत तो, जाग्रत तो, प्राप्त बरा निबोधत तो। महापुरुष के पास जाओ और वेद का अर्थ समझो भागवत का अर्थ समझो ऐसे नहीं समझ में आ सकता हमसे लोग कहते हैं महाराज जी आज तो भागवत सप्ताह की बाढ़ आई हुई है सात दिन सुन लो अपना बैठ के चाय ओ घाते रहो और गो लोग पहुंच जाओगे हमने कहा कि तुमको पता है भागवत में क्या लिखा है भागवत में सुनने वाले का भी अधिकारित्व है कामम क्रोधम मदम मानम जाए बर्जये चाव्रती छतालीस भागवत में ही कहा है काम क्रोध लोभ मोह सबसे रहित हो करके जो कथा सुने वो बैठे अरे उस सुनने के बाद क्या होगा तृणमन विपठन विचारण परो फिर भक्त्याचे ना भागवत पढ़ो या सुनो फिर विचार करो उसके अर्थ पर फिर भक्ति करो अरे भागवत के रचनाकार तक ने भक्ति किया तुम्हारी क्या हैसियत है भक्तिया हम एक कयाग्राही जहा श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से मैं किताब पढ़ने सुनने से नहीं प्राप्त हो सकता ना हम बेदय न तपसा तो न दान न चे ग्यारह तिरपन गीता अरे वेद का चैलेंज है नायमात्मा प्रवचने न ना लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न ये तीन लभ्य आत्मा विभ्रणते तनुम कठोपनिषद एक दो तेईस मुंडकोपनिषद परिषद में भी ये मंत्र है तीन दो तीन बिना भगवत कृपा के ये कोई ग्रंथ समझ में नहीं आएगा और न माया जाएगी तुम्हारी क्या है हैसियत है विश्व में कोई नहीं है जिसकी माया साधना से चली जाए बड़े बड़े विश्वामित्र पराशर सब मायाबद्ध हो गए नया स्वर्ग बनाने वाले विश्वामित्र वशिष्ठ को मारने के लिए फरसा लेकर गए थे उनके यहां इतना क्रोध असृष्टि कर दिया एक राजा ने जिद्द किया था त्रिशंकु नाम था उसको नया स्वर्ग बना दिया लेकिन माया नहीं गई वो तो चैलेंज है श्री कृष्ण का माँ में बजे प्रपद्यंते माया में ताम तरंती ते सात चौदह गीता ये शाम स एव भगवान दया धनंत भागवत जब जिस पर भगवान दया कर दे उसी की माया जाएगी और ये जप करने पाठ करने पूजा करने और रोने गाने से भी नहीं जाएगी है आंसू बहाने से मन शुद्ध होता है माया नहीं जाती भगवान नहीं मिलते मन शुद्ध होता है फिर भगवान की कृपा गुरु की कृपा से मन दिव्य बनाया जाता है तब दिव्य प्रेम आएगा ये आंखों में जब दिव्य शक्ति देंगे भगवान तब श्री कृष्ण को देख सकते हो वर्ण मल्ला नाम अचंद्रिंद्रनाम नरबरा स्त्रीण स्मरो मूर्तिमान <laughs> दस तैतालीस सत्रह जाकी रही भावना जैसी प्रभु प्रभुमूर्ति देखी तीन तैसी तो मैं कौन मेरा कौन के निर्णय के लिए वेदों शास्त्रों पुराणों में बहुत विस्तार से अब तक आप लोगों को बताया कि केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान की कृपा होगी तब ये माया जाएगी तब ये मैं कौन मेरा कौन का बोध होगा और भगवत प्राप्ति होगी आनंद प्राप्ति होगी समस्या हल होगी तद मैंने आपको बताया भागवत के प्रारंभ में ही शौनकादिक परमहंसों ने प्रश्न किया था पुनसा में कांत क्या है कल्याण इस कलयुग के जीवों के लिए तो उन्होंने बताया सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथो क्ष जे एक दो छमें दो चीजें बताई निष्काम हो भक्ति और निरंतर हो अहितु की अप्रतिहता जयात्मा संप्रति दत् एक दो छ में ये दो बातें बताई इसके आगे मैंने आपको कपिल जी महाराज भगवान कपिल जो है उन्होंने देवहूति को जो उपदेश दिया चार प्रकार की भक्ति वो बताई उसमें दो बात बताई निष्काम भक्ति और अनन्य ये अनन्य नई बात सूत जी महाराज ने, ने अनन्य नहीं बताया उन्होंने निष्काम और अप्रतिहता निरंतर और कपिल जी ने बताया अहेतु तो का व्यवहिता अनन्न्य भक्ति होनी चाहिए अनन्न माने अनन्न्य का अर्थ नारद जी ने किया अन्य आश्रयाणाम त्याग अन्यता अन्य का त्याग करे वो अन्य और अन्य क्या है अन्य चार होते हैं तामसी व्यक्ति तामसी वस्तु नंबर दो राजसी व्यक्ति राजसी वस्तु नंबर तीन सात्विक देवता आदि और सात्विक वस्तु ये तीन तो माया के एरिया के और एक मुक्ति मोक्ष ये चार अन्य है इनमें मन का अटाइटमेंट पॉइंट वन परसेंट भी ना हो वो अन्य अरे माया में ना हो ये तो गधा भी जानता है मोक्ष में भी ना हो कपिल ने कहा अपनी मां से अनिमता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीय जर अत्याशा कोशम निगीर्ण मनलो यथा तीन पचीस तैतीस भक्ति करने वाले को पंच जलाने के लिए ज्ञान मार्ग में नहीं जाना है वो अपने आप जल जाएंगे और तीन पच्चीस चौंतीस में कहा कि मोक्ष नहीं चाहते भक्त लोग अरे इतना कहा कपिल जी ने कि के सायुजुत दीयमान न गृति बिना मत जना के रूप्य सायुज्य एक पांच प्रकार की मुक्ति देने पर नहीं लेता भक्त है वृंदावन के एक रसिक के पास मुक्ति आई हाथ जोड़ के खड़ी हुई उसने पूछा रसिक ने कात्व तुम कौन हो काम अरे मैं मुक्ति हूं महाराज रूपा हमारे पास क्यों आई का मुक्ति रूपा गति कस्माद कस्मादी हो यहां कैसे आई वृंदावन में श्री कृष्ण स्मरण देव भवतो दासी पदम प्रापिता आप श्री कृष्ण के भक्त है ना हा हा हाँ है तो, तो आपकी दासी बनने आए अच्छा दूर तृष्ठ दूर दूर अरे ज्ञानी लोग तो मेरे सिर रगड़ते हैं मेरी चरण में और ये कह रहे हैं दूर दूर दूर तृष्ठ दूर बैठ दूर वहां से बात कर तेरी हवा बुरी है पास में बता दूरे तिष्ट मना गसि कथम जाना गंधान निज नाम चंदन रसाले पश्चोपो भवे हमारा जो राधा कृष्ण का हम नाम ले रहे हैं है इसमें तेरी दुर्गंध आ जाएगी भाग्य दासी बनने आई है अरे तुम जिसको लग जाओ उसको भगवत प्रेम क्या भगवान से ही वैराग्य हो जाए इसीलिए तो कहा है भुक्त मुक्त जावत पिशाची हृदय भर तावत भक्ति सुख सत्र कथम अभ्युदयो भवेद भक्त अमृत सिंधु ये दो चुड़ैले हैं भुक्ति ये तीन गुणों का सुख ब्रह्मलोक तक का और मुक्ति कैवल्य ये दो चुड़ैले हैं और वृंदावन के रसिक तो चार मुक्ति को भी त्याग देते हैं वो सगुण साकार मुक्ति है चारों महाविष्णु के लोक में वो कहते हैं हाँ, हाँ लेकिन वो अपना सुख चाहते हैं वो रस नहीं है जो केवल श्याम सुंदर के सुख की कामना से प्रेम करें, वो ब्रज रसिक है अपने सुख की कामना आई वह बिगड़ गया आउट तुम जाओ द्वारिका में मथुरा में जाओ वृंदावन में नहीं आना हा यहा समर्था रति वाले रहते हैं अब आइए और आपके पास लाते हैं प्रिय एक हुए हैं ब्रह्मा के बाद मनु मनु से प्रिय व्रत उनके फिर पुत्र हुए हैं आग्निध्र उनके पुत्र नाभि, उनके पुत्र भगवान के अवतार ऋषभ ऋषभ के सौ पुत्र थे उन्हीं में से एक पुत्र थे भरत जिनके नाम से ये भारत पड़ा है नाम इसका नाम पहले था अजनाभ वर्ष तो भरत के और भाई जो थे उसमें अस्सी तो कर्मकांडी हो गए कर्म मीमांसा वाले और दस राजा हो गए दस दीपों के और भरत भी राजा हो गए और नौ जोगीश्वर हो गए कबीर हरिंतरिक्षा प्रबुद्ध पिप्पल आयन आविर हो चमसा कर भाजना ग्यारह दो इक्कीस ये नौ जोगीश्वरों के नाम है तो ये नौ जोगीश्वर सदा परमहंस अवस्था में सनकादिक परमहंसों की तरह सारे लोकों में घुमा करते थे अबाध गति से तो एक बार विदेह नि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे ये लोग वहां पहुंच गए इनको कोई परमिशन की जरूरत नहीं और विदेह नि भी कोई छोटे मोटे नहीं थे वो पहचान गए स्वागत किया विदेह नि ने कहा दुर्लभो दे हो मानुषो देहो दे क्षण तत्र आप दुर्लभम मन्ने वायकुंठ प्रिय दर्शनम ग्यारह दो वंत नाराज बड़ी कृपा की आप लोगों ने दर्शन दिया अब मैं कुछ पूछूंगा कोई जरूरत नहीं थी उनको पूछने क्यों तो विदेह थे फिर भी हम लोगों के कल्याण के लिए ये संत महात्मा शुद्ध लोग भी आपस में ऐसी बातें करते हैं बेवकूफ बन करके नगा अत आत्यंत क्षेम भवतो घा आप सब नौ जोगीश्वर हैं सिद्ध आपसे हम पूछ रहे हैं आत्यंतिक कल्याण कैसे होगा और धर्मान भागवतान ब्रूत यदिना नुत क्षम यही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत्म प्यजा हमारा भागवत धर्म भी बताइएगा ग्यारह दो तीस ग्यारह दो इकतीस उन्होंने एक लाइन में कहा पासन मत्र मन्नी कुत भयम अच्छ्युत दु उपासन भगवान अच्युत श्री कृष्ण का जो चरणार की उनकी भक्ति है उपासना है बस इससे बड़ी और कोई वस्तु नहीं है साधना की और डिटेल में महाराज देखो ये जो भक्ति मैं बता रहा हूँ श्री कृष्ण की ये ऐसी है कि धावन मिल न नपते दी ग्यारह दो पैतीस आंख बंद कर भागो न गिरोगे न पिसलोगे वो पीछे पीछे तुम्हारे श्री कृष्ण चलेंगे पकड़ लेंगे जब गिरने लगोगे तो तथा नते का भ्रष्य मार्गा त्वय बद्ध सौहृदा भी गुप्ता भी निर्भया ब्रह्मा ने कहा था श्री कृष्ण से महाराज भक्त को तो आप संभालते हैं वो कभी पतन नहीं हो सकता गीता में चैलेंज किया श्री कृष्ण ने कौन प्रतिजानी नमे प्रति जानी ही न भक्त प्रणश्य मेरा चैलेंज है मेरे भक्त का पतन नहीं होगा और ज्ञानी का अवश्य होगा ये नेर बिन्दा मुक्त मान नस्त भावा दिशु आरूह त्रिछ्रेण परम पदम तत ततं त्यधोनादृत युष्म दस दो बत्तीस ब्रह्मा ने कहा था ज्ञानी का जो अंतिम क्लास है सातवीं भूमिका वहां पहुंचकर भी पतन हो जाएगा क्योंकि अनादृत युष्म श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की तुमने कहा हमका सगुण साकार की जरूरत नहीं है नहीं है तो रो गिरोगे शंकराचार्य ने भी मान लिया योगो आरूढ़िपात्यतेधा आरूढ़ योग होने पर भी पतन हो जाता है तो तुम्हारा भी हो गया होगा शंकराचार्य अरे मैंने तो श्री कृष्ण की शरण ली थी परात त्रुते ब्रह्म सूत्र के व्याख्या में लिखा तद अनुग्रह हेतु के नहीं वह विज्ञान मोक्ष से दिर्भवी तुम्हारा थी श्री कृष्ण के द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है उससे मोक्ष होगा अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता